संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में आज, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं।, हैं बहादुर बाल शहीद राजू सिंह से। राजस्थान के ब्यावर शहर में वह मूर्ति आज भी है राजू सिंह की मूर्ति बस्ती के बीचो बीच स्थापित उस छोटी सी प्रतिमा को गर्द और गुबार ने धक्सा दिया है लेकिन सौ सवा सौ साल बीत जाने पर भी राजू सिंह की शौर्य गाथा आज भी धूमिल नहीं हुई है उसकी चमक बढ़ती ही जा रही है राजू सिंह एक गरीब किसान का बेटा था पुश्तनी पेशा था काश्तकारी उसके पिता जी का देहावसान हो चुका था राजू और उसके दोनों भाई खेती के काम में अपनी माँ पार्वती की मदद किया करते थे राजू था तो केवल चौदह साल का लेकिन उसमें हिम्मत गजब की थी सन 1820 की बात है अंग्रेजों का खौफ समूचे राजस्थान पर छाया हुआ था वहाँ के सामंत और राजा भी अंग्रेजों से मिलकर गरीबों पर मनमानी कर रहे थे सरकार के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी लोग डरते थे पटवारी लगान वसूल करते समय किसानों को कोड़ों से पिटवाते थे ब्यावर तब तहसील थी कर्नल दिन पटवारी तेज सिंह लगान वसूल करने राजू सिंह के गांव आया उसके साथ सिपाही भी थे उन्हें देखकर गांव वाले डर गए तेज सिंह ने आते ही किसानों को गालियां देनी शुरू कर दी राजू सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी तभी पटवारी तेज सिंह घोड़े से उतरा और जूते पहनकर ही मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया लेकिन किसकी श्यामत आई थी जो उस सरकारी कर्मचारी का विरोध करता लेकिन राजू से नहीं रहा गया उसने तेज सिंह से कहा यह हमारा मंदिर है इस पर जूते पहनकर नहीं चढ़ना चाहिए चलो नीचे उतरो तुम, तुम।, तुम। वहाँ सन्नाटा छा गया चौदह साल का एक बालक अंग्रेजों के गुमाश्ते का ऐसा अपमान करते यह तो किसी ने सोचा तक नहीं था सिपाहियों ने राजू सिंह को पीटना शुरू कर दिया पटवारी तेज सिंह जोर जोर से चिल्ला रहा था मार डालो, मार डालो इस बदमाश को इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे उतरने को कहे तभी राजू के दोस्त वहां के और सिपाहियों से भिड़ गए गांव वालों की भी हिम्मत बढ़ी उन्होंने भी पटवारी को मारा वातावरण बिगड़ता देखकर कर तेज सिंह ने वहां से भागना ही उचित समझा उन सब ने राजा की गढ़ी में पनाह ली। राजा छतर सिंह भी अंग्रेजों के अधीन था उसे जब समूचे घटनाक्रम का पता चला तो उसने राजू सिंह को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया लेकिन राजू तो गांव में था ही नहीं दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से वह पास के ही जंगल में मिला सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया छतर सिंह ने आदेश दिया इस शैतान के हाथ पांव बांधकर छत पर फेंक दो रात आई राजू को लग रहा था की कोशिश की जाए तो शायद रस्सी की गांठ खुल जाए इसलिए उसने कोशिश की थोड़ी देर बाद रस्सी ढीली पड़ने लगी उसने दांत से गांठ खोली, रस्सी खुल गई वह उठा नीचे मशाल जल रही थी उसने देखा पहरेदार ऊँग रहा था दबे पाओ व सीढ़ियाँ उतरा पहरेदार की बंदूक पास में ही पड़ी थी अपनी रस्सी से उसका फंदा बनाकर उसने पहरेदार की गर्दन कस दी और जोर का एक झटका दिया पहरेदार के प्राण जाने में देर नहीं लगी सिपाही की बंदूक उठाकर राजू ने छत से नीचे छलांग लगा दी और घने जंगल में गुम हो गया उसके दोनों भाई हालू सिंह और नाथू सिंह भी अगली सुबह उससे मिलने जंगल में आ गए अब वे एक नहीं तीन थे पटवारी तेज का सिर काट लेने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी राजू सिंह ने अपने भाइयों से कहा उसके अत्याचारों ने गांव वालों का जीना दुभर कर दिया है लेकिन तेज मिलेगा कहाँ नाथू सिंह ने पूछा देख लेना उसकी मौत जल्द ही उसे यहाँ ले आएगी राजू सिंह बोला पटवारी तेज से सचमुच ही तीसरे दिन जंगल में नजर आ गया उसके मवेशी गुम गए थे उन्हीं को तलाशते हुए वह वहाँ पहुँच गया था राजू और उसके दोनों भाइयों को देख पटवारी थर थर का लगा लेकिन राजू ने उस पर रहम नहीं किया अपनी कुल्हाड़ी से उसने पटवारी के शरीर के दो टुकड़े कर दिए और सिर नाले में फेंक दिया पटवारी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरे राजपुताना में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई थी एक सरकारी कर्मचारी की हत्या वह भी 14 साल के एक किशोर द्वारा कर्नल टार आग बबुला हो उठा उसने राजू की तलाश में अपने सैनिक चारों दिशाओं में दौड़ा दिए वह तो उनके हाथ नहीं लगा लेकिन उसका भाई जरूर पकड़ में आ गया जालिम टाट ने हालू का सिर काट कर उसे कचहरी के सामने वाले बरगद पर लटका दिया और ऐलान करवा दिया जो कोई राजू का साथ देगा उसके साथ ऐसा ही सुलूक किया जाएगा राजू को पकड़वाने वाले को सरकार भरपूर इनाम देगी राजू भी जित का पक्का था उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक हालू सिंह का दाह संस्कार वह अपने हाथ से नहीं करेगा अन्न जल उसके लिए पाप है अपने संकल्प को पूरा करने राजू सिंह लकड़ी बेचने वाले भीलों के वेश में कचहरी तक आया उसके बारह साथी भी साथ में थे वे सब मौका देख रहे थे कि हालू का सिर इतने सख्त पहरे के बाद भी उतार कर ले जाया जा सकता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाना संभव है राजू को यह अवसर दूसरी रात को ही मिल गया रात अंधेरी थी अमावस्थी काली माँ बस्ती में खामोशी थी सिर्फ चंद कुत्ते ही भौंक रहे थे आधी रात से पहले ही राजू अपने साथियों के साथ कचहरी पहुंच गया और वहाँ के चार पहरेदारों को मारकर भाई का सिर बरगद से उतारकर घने जंगल में भाग गया वहाँ मांगर जी की पहाड़ी थी वहाँ हालू की चीता जलाई और भाई का दाह संस्कार कर राजू ने अपना संकल्प पूरा किया वे बहादुर किशोर दो, दो दिनों से भूखे थे सी की चीता को अग्नि देने के बाद उन्होंने अन्न जल ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की थी पास के कांकड़ा नाले में वे नहाए और फिर रोटियां बनाने लगे वहां कुछ चरवाहे बकरियां चरा रहे थे आग जलती देख आसपास गश्त कर रहे सिपाहियों को उन्होंने खबर की। कर्नल टॉड भी राजू की तलाश कर रहा था वह अपने सिपाहियों के साथ जब तक वहाँ पहुँचा राजू और उसके साथी भाग चुके थे आग अभी तक सुलग रही थी और पास में ही रोटियाँ पड़ी थी वे अभागे तीसरे दिन भी भूखे रह गए थे राजू ने निर्मल वन पीर की मजार में पनाह ली लेकिन वहाँ की देखरेख करने वालों ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया लेकिन आटा दाल देकर उसकी मदद जरूर की बड़े मुजाबिर बोले नाले के पीछे घना जंगल है वहाँ तुम, तुम सुरक्षित रहोगे आधी रात हो गई थी हारे थके किशोरों ने आग जलाकर कर रोटियाँ सेकनी शुरू की लेकिन निर्मल वन के कोटवार की नजर से वे बच नहीं पाए भागने के अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था जान हथेली पर रखकर वे वहाँ से भी भागे मंडिया गांव की एक कुंवरी बैलगाड़ी में बैठकर अपनी ससुराल भगवान उस रात जा रही थी उसके साथ उठनी पर सवार चार राजपूत भी थे सबके पास बंदूकें थे बहादुरों ने कुंवरी को अपना परिचय दिया सारी कहानी सुनकर कुंवरी ने राजू को उसी समय राखी बांधी और बोली आज से तुम मेरे भाई हुए देखें तुम्हें कौन हाथ लगाता है अपने साथ ससुराल ले जा रहे व्यंजनों से कुंवरी ने अपने भूखे भाइयों का पेट भरा सुबह हो रही थी कुंवरी ने राजू को एक चिट्ठी दी और कहा यह पत्र मेरे पिता के नाम है तुम मंडिया चले जाओ मेरे पिता तुम्हें जरूर आशा देंगे राजू मंडिया गांव के ठाकुर के पास पहुंचा। बेटी की चिट्ठी देखकर ठाकुर साहब बड़े खुश हुए उन्होंने राजू की बड़ी आव की और उसे आश्वासन देते हुए कहा तुम और तुम्हारे साथी अब यही रहेंगे यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है ब्रिटिश हुकूमत का मुख्यालय तब अजमेर में था कर्नल टॉड को उसके उच्चाधिकारी निरंतर चेतावनी दे रहे थे कि राजू को अगर वह गिरफ्तार नहीं कर पाया तो उसका ओहदा छीन लिया जाएगा टॉड ऐसी फटकारों को सुन सुनकर मानो पागल हो गया था मंडिया और आसपास के युवक राजू का हौसला बढ़ाने उसके दल में सम्मिलित होते जा रहे थे उसे ग्रामीण जनता का भी संरक्षण मिल रहा था उसकी ऐसी दहशत फैल गई थी कि इलाके में कोई भी कर्मचारी लगान वसूल करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था कर्नल टॉड उन दिनों आडावाला गांव में था उसके शिविर की पहरेदारी के लिए 50 सैनिक तैनात थे एक रात राजू के दल ने टॉड पर हमला कर दिया सैनिक मार डाले गए बाकी भाग गए कर्नल टॉड ने एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई कर्नल टॉड के जीवन की वह सबसे शर्मनाक हार थी राजपुताना अब राजू के संघर्ष को समझने लगा था उससे प्रभावित होकर हामाराज ढोली नामक एक धनी मालगुजार ने उसे सोने की पाँच किलो मोहरे भेंट में दी मोठी रावत चाप सिंह ने अपनी बेटी नाथी का विवाह उससे कर दिया तब राजपुताना में बाल विवाह का प्रचलन था 14 साल के दुल्हे राजू सिंह की दुल्हन नाथी की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी एक रात राजू की ससुराल में तीज मनाई जा रही थी राजू भी पारिवारिक उत्सव में शामिल था तभी, तभी कर्नल टॉड ने, ने, ने मोठी रावत चाप सिंह के घर पर हमला कर दिया इससे पहले कि राजू भाग पाता, पाता कर्नल, कर्नल ने उसे गिरफ्तार कर लिया राजू को, को एक बैलगाड़ी में चित कर, कर उसके हाथ पांव में कीले ठोक दी गई। सख्त पहरे में उसे पूरे गांव में घुमाया गया ऐसी हालत में भी उसकी मां पार्वती ने उसे हिम्मत बधाई और कहा बेटा तू पार्वती का पुत्र है तो आँख में आंसू ना आने देना बहादुर बेटे हिम्मत नहीं हारते अभी आप सुन रहे थे बहादुर बालक राजू सिंह की कथा वाचक स्वर भारती परिमल